श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह मास्टर खुद संसार में हैं उसके लिए उन्हें लज्जित होना चाहिए वैसा न होकर वे नरेंद्र पर हंस रहे हैं अपना दोस्त कोई नहीं देखता दूसरों के दोस्त देखने के लिए सब दौड़ पड़ते हैं यही बात श्री रामकृष्ण के वाक्य से सुचित हो रही है इसीलिए उन्होंने उस स्त्री की बात चलाई जिसने दूसरी स्त्रियों के तो दोस्त देखे थे यद्यपि वह स्वयं अपने बहनोई के साथ रहकर चरित्र भ्रष्ट हो गई थी नीचे एक वैष्णव गा रहा था गाना सुनकर श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने वैष्णव को कुछ पैसे देने के लिए कहा एक भक्त नीचे गया बाद में श्री रामकृष्ण ने पूछा कितने पैसे दिए उन्हें जब मालूम हुआ कि उस भक्त ने सिर्फ दो ही पैसे दिए तो वे बोले दो ही पैसे हाँ ठीक है बड़ी मेहनत के रुपये हैं मालिक की कितनी खुशामत करके उसने कमाया होगा अरे मैंने सोचा था कम से कम चार आने तो देगा छोटे नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से कहा था मैं यंत्र लाकर आपको दिखलाऊँगा विद्युत प्रवाह कैसा होता है आज वह यंत्र लाकर उन्होंने दिखाया दिन के दो बजे होंगे श्री कृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं अतुल एक मित्र मुनसिफ को ले आए हैं शिकदार पारा के प्रसिद्ध चित्रकार बागची आए हुए हैं उन्होंने श्री कृष्ण को कई चित्र भेंट किए श्री राम कृष्ण आनंद पूर्वक चित्र देख रहे हैं षठभुजा मूर्ति देखकर भक्तों से कह रहे हैं देखो देखो कैसा है यह चित्र भक्तों ने फिर से देखने के लिए पाषाणी का चित्र ले आने के लिए कहा चित्र में श्री रामचंद्र को देखकर सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं श्रीत बागची के केस स्त्रियों की तरह लंबे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं बहुत दिन हो गए दक्षिणेश्वर में एक सन्यासी को मैंने देखा था उसके बाल नौ हाथ लंबे थे सन्यासी राधे राधे जपता था कोई ढोंग उसमें न था कुछ देर बाद नरेंद्र गाने लगे गाने वैराग्य के भावों से ओत प्रोत है श्री कृष्ण के श्रीमुख से तीव्र वैराग्य और सन्यास की बातें सुनकर नरेंद्र को मानो उद्दीपन हो गया है नरेंद्र गा रहे हैं गाना क्या मेरे दिन विफल ही बीत जाएंगे गाना अय अंतर्यामिनि माँ तू अंतर में सदा ही जाग रही है गाना हे दयामय हे नाथ यदि तुम्हारे चरण सरोजों में मेरा मन मधुप चिरकाल के लिए मग्न न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है